गुरु पद वंदे गुरुपद्द श्री चैतन्य प्रभु नित्वा सी वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंद नंद वंदेराधिकरणोद गोपीजन सामूत बिंदवन पावने लंग ब्रिंदा के वाछाकृपा सिंधु पति पावन भवेभ्यो नमो नम मूक पंगु लिरी यम वंदे परमांदमाधव बृंदाई तुश्विपिया वैकेशवश कृष्णभक्तिपदेदेवी देवी तयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चोत्तम देवी सरस्वती थतोजयो मुदीर संकेतनेथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभुक्ति भक्ति भोक्तिमद जगद सदा पिभवनमोहस्पद शिव विरुझातिहम भविपूत वंदे महापुरुष महापुरुषते चविंद तैक्ता दुस्त सुरजक्ष्मी धरमीष्टर्ज वचसा जरण्य माया मेघ दैते मधा बल वंदे महापुरुष ते चरणार रूप को विस्फुित साराधिका कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुताधर शिव सदी गौरभक्त श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुता सियादगदाधर शिव सदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे भुज कनका दधा संकेतरो कमलायताक्षजुदौर्भपालौ प्रिय जगत् कर्ण बता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरी हरे राम हरे राम राम राम हरे हरी नमा गंगे तव पाद पंकज सुरा सुर्वि दीपूप भुक्ति मुक्ति दिन भावा सदा गंगा तरंगरमणीय गौरी गौरीर विभूषी तवाम भाग नारायण प्रियमन मदापार मरनसी बुरपदी भजवीश्वनाथीष बदले लक्ष्मीज से च्ससी यस्ति हृदय संवी सी सिंध हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे शिशिर भक्सी सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताएं ये दो दिन का जिंदगी में जितना सारे समस्याएं आते रहते हैं हमारा जिंदगी में ये सब समस्या का कर समाधान करने का बाद हम लोग आनंद से मजा का साथ जिंदगी गुजारे गुजारा करें ये जो विचार है ये उचित नहीं क्योंकि जगत में जो कुछ भी व्यवस्थाएं हैं सब अनस्टेबल ये जगत का कोई भी व्यवस्था परमानेंट नहीं है टेम्पोरि है हिंद में सुंदर कीर्तन आता है मुठ्ठी बंधे आया जगत में हाथ पसारे जाएगा क्या लेकर तू आया जगत में क्या लेकर तू जाएगा मुठी बन के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर तू आया में क्या लेकर तू जाएगा। लेकिन ये सब विषय अनुभव में उतारता नहीं सबसे बड़ा समस्या यही है हया छेन हईवेन प्रभु जत दास तावार चरण बंदी दंते करी घास हरिभजन करना सबको का उद्देश्य नहीं है जब भी हरिभजन में आए हैं बहुत जीवात्मा हरिभजन करने के लिए आए हैं फिर भी वास्तविक विचार करके देखो तो हरिभजन करना सबको का वास्तविक उद्देश्य नहीं है हरी भजन का नाम लेकर सर्वाधिक सर्वाधिक अधिक अन्याय और वैभिच्य चल रहे हैं समाज में बहु बहु, बहु सौभाग्य के कारण निष्कपट भजन का इच्छा जागृत होता है निष्कपट रूप से हरी भजन करने का इच्छा पैदा होता है शास्त्र में विचार आता है साधु संघ कृष्ण नाम यही मात्र चाय संसार जीनी तार कनो वस्तु नाई साधु संघ में कृष्ण नाम यही मात्र स्वाधन के द्वारा संसार जय अनायास हो जाएगा लेकिन साधु साधुसंग वास्तविक सुदूरलभ सत्संग प्राप्ति कुंभीर बहुवीर सुकृति पूर्व संचित कदाचित कभी किसी का बहुबहु सौभाग्य का उन्वेष हुआ इसके कारण हो सके कि साधु संग मिल गया फिर ऐसा भी होता है किसी का जिंदगी में साधु संग मिला है फिर भी खो गया और समझ नहीं पाया महाराज गंगा का नजदीक रहने से गंगा नहाने का महिमा हृदय में उपलब्धि होता नहीं ऐसा अक्सर देखा जाता है गंगा का किनारे रहता है कि गंगा शान का समय नहीं मिलता महिमा ज्ञानगर नहीं रहे तो जितना भी कीमती वस्तु हो तो अंधा का सामने रोशनी का क्या इज्जत रहे सुदूस्तर संसार समंदर भीषण दुख दुखप्रद भयानक दुख के कारण ये संसार एकमात्र सत्संग के प्रभाव के द्वारा भवसागर पार होने का रास्ता खुल जाएगा कीर्तन में आता है दुर्लभ मानव जनब सत्संग तरह ए भवो सिंधुरे दुर्लभ मानव तरह सत्संग दुर्लभ मानव जनब सत्संग तरह ए भवो सिंधुरे क्षुद्र जीव कदापि अनंत के स्वाद संबंध युक्त हो नहीं पाते क्षुद्र जीव फिनाइट जीव अनंत के स्वास्थ संबंध जोड़ नहीं सकता इसी कारण अनंत देव अहित तो की कृपा करके सदगुरु वैष्णव का बेस लेकर अर्थात सदगुरु वैष्णव का मूर्ति धारण कर जगजीव उद्धार करने का कार्य में वृत्ति होते हैं जगजीव उद्धार करने का काम में लग जाते अनंत के स्वास्थ्य संपर्क हो जाए तो अनंत काल की अभाव नंगापन अभियोग डिसेटिस्फेक्शन सारे मिट जाता है विषय छाड़िया कभी शुद्ध अबे मौन कभी हम हे रव श्री वृंदावन विषय सुर के कब शुद्ध होगा मेरा मन कब हम वृंदावन जैसा अपरा के चिन्हय भूमि को दर्शन करें राधा गोविंद का लेला ऐसा भाव प्रकटन किए शिल नरत्म ठाकुर महाशय लेकिन तो हम तो नराधम है हमारा मन की भावना उल्टा है वैष्णव विचारिया कभी अशुद्ध हव मन कभी हम हेरव कबे हम कब हम करव नरक गमन आनंद सरस्वती मेरा यही विचार है कब हम करब नरक गमन सिसिलस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भोपाल ने कहते थे जे गौड़ी मठ की निस्वार्थ दयाशील प्रत्येक सेवक अर्थात लोग व्यक्ति इसे मनुष्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति का चित शरीर का पुष्टि के लिए 200 गैलन रक्तों खून व्यय करने के लिए प्रस्तुत होके रहे शिला जी बोलते थे केवल आचार रहित प्रचार कर्मों का विषय है ये कदापि वास्तव प्रचार नहीं हरिकथा का नाम वर्तमान युग में जो लोग समाज को भड़का रहे हैं विपदगामी कर रहे हैं इन लोगों का पास वंचित होना ही वर्तमान समय का एक युग धर्म हो गया मानो ऐसा ही लग रहा है निर्भीक होकर जो निरपेक्ष कथा बोलने का चेष्टा हो रहा है सौ सौ जन्म बाद यहां तक कि सौ सौ युग बाद भी कोई ना कोई इसका निगड़ रहस्य सत्य उपलब्ध हो सकता बहुत कष्ट करके 100 सौ गैलन रक्तो खून खर्चा ना करने कष्टार्जित 100 सौ गैलन रक्तो खर्चा करने का बाद एक लोग एक व्यक्ति को कष्टार्जित बहु कष्ट करके सौ सौ गैलन खून खर्चा कर खर्चा ना करने तक एक व्यक्तियों को सत्य बात समझाना संभव होता नहीं बहुत कष्ट करके सौ सौ गैलन रक्त खून खर्चा ना होने तक एक व्यक्ति सत्यवाद समय नहीं पाता ये समाज ये समाज संसार, ये जो लोग हैं सारे के कथा हम बोलने जाए तो ये लोग मेरा खिलाफ हो जाए वो उनका अप्रिय विषय हो जाए इस डर के मारे अगर हम सत्य प्रवचन कीर्तन बंद कर दे परित्यक्त करे तो हम स्रोत पथ को परितग करके अश्रुत पथ ग्रोह करने के लिए जा रहे है तब तो हम अवैधिक नास्तिक हो गया सत्य स्वरूप भगवान में हमारा विश्वास नहीं है सत्य स्वरूप भगवान में हमारा विश्वास कहां है अगर विश्वास होता तो कभी निरपेक्ष सब तो बोलना हम बंद नहीं करते चाहे अप्रिय हो या प्राकृत सत्य कथा यही मेडिसिन है दवाई है दवाई करवा हो मीठा हो इसका बारे में कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए बद्ध जीव अपना दोस्त को दर्शन ही कर पाते संभव नहीं एक एकमात्र दूसरे का दोस्त दर्शन में व्यस्त रहते हैं किंतु शास्त्र प्रमाण के अनुसार ज्वा पापम पातकीनम भवेत सूचकस्व ओपी तद दूसरे का दर्शन दूसरे का दोष दर्शनकारी पतित हो जाएगा क्योंकि वो सब दोष इनके भीतर भी संचारित हो हो जाएगा आज नहीं तो काल अक्सर बोलते थे दिखा का अभिनय सोपॉल्ड दिखा एवं दिव्य ज्ञान लाभ करना एक वस्तु नहीं है नदी पार करने के लिए जैसे एक बोट का जरूरी है एक मझदार माझी बोटमैन रखना जरूरी ऐसा विचार लेके एक गुरु भी करना चाहिए ऐसा विचार लेके कोई अगर गुरु करे तो ये उचित नहीं ऐसा भाव लेके ही ये सब लोग गुरु कर रहे हैं ये सब लोग हमको कभी देखे नहीं और हम कभी भी इन लोगों का संग नहीं किया और जिंदगी का जो बाकी शेष कुछ दिन रह गया इन दिनों में भी इन लोगों का संग करने का हमारा रुचि नहीं है शिलाभक्ति श्री दान सरस्वती गोष्वा ठाकुर प्रभुपाद गौरी गोष्ठीपति इनके ये सब वाक्य के द्वारा निर्णय होता है कि केवल दिखा का अनुष्ठान होने से दिव्य ज्ञान लाभ नहीं होता मिलन नहीं होता यहां तक कि गुरुदर्शन गुरु के सहित संबंध भी हो नहीं पाते बड़ा कष्ट की बात है सारे विचार समाप्त तो हो गया हाय भगवान शिल बहुपत कहते थे श्री कृष्ण भजन अपराखित शरीर का कार्य है ये कभी जड़ देहों मन बुद्धि के द्वारा गुरु वैष्णव भगवान की सेवा कदापि होता नहीं संभव नहीं जो लोग हमको चीट करने के लिए आए वे लोग खूब चीटेड हो जाएगा ठग जाएगा हम ये लोगों को जन्म जन्म घुमाते रहेंगे चौदह भवन का ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो गुरु वैष्णव को प्रलोभित कर सके आकर्षित कर सके अपराखित गुरु वैष्णव का लिए तो जगत का कोई भी लोहनीय वस्तु हो नहीं सकता तुम लोगों का कितना वैभव प्रतिपत्ति प्रतिष्ठा चाहिए किसका कितना विद्या व पांडित्य तो चाहिए हमारा पास आओ वहां मत जाओ यहां सब मिलेगा सदगुरु का चरण पकड़ने से सब मिलता है मेरा घर हो जायदाद हो प्रतिष्ठा पतिपत्ति हो ऐसा बुद्धि लेकर दौड़ो मत खत्म हो जाओगे जिंदगी खत्म हो जाएगा ये भव पारा इसका कोई शेष नहीं मिलेगा आपका लक्ष्मी देवी तमाम धन दौलत का वैभव की अधिष्ठा ती देवी ये तो सभी आदमी जानते हैं लेकिन क्यों उल्लू का पृष्ठ में आरोहन करती हैं लक्ष्मी देवी जानते हो इसका कारण वास्तविक विचार यही है जिसका ऊपर लक्ष्मी देवी अधिष्ठित हो जाते जाती हैं वो खुद उल्लू बन जाते उल्लू सदृश हो जाते हैं तब तो किसी आदमी को आदमी नहीं समझते इस स्थिति में वो गुरु वैष्णव का मर्यादा उपलब्धि कैसे कर सकता है विचार वर्तमान समाज में एक बात चालू हो गया जो ये एरिस्टो के साधु एवं निष्किंचन साधु हाय भगवान कितना हास्यास्पद विषय है किसना कितना खिल्ली उड़ाने का विषय है यदि अगर साधु दर्शन करने आए हो केवल इनके प्रभाव पतिपत्ति प्रतिष्ठा पति तथा वैभव दर्शन करने का इच्छा लेके क्यों आए हो वे साधु कितना दामी कितना कीमती साधु है ये खबर लेने के लिए आए हो क्या तब तो तुम्हारा साधु दर्शन खत्म हो गया कभी भी संभव नहीं साधु दर्शन करने आए हो लेकिन सेठ दर्शन करना चाहते हो यही तो आप लोगों का साधु दर्शन काला धोला लंबा चौड़ा ये सब विचार ये तो प्राकृत विचार है परमांशो श्री गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज बोलते थे जिन लोगों का हरिभजन का इच्छा है वो असत्संग अच्छा से दूर रहे बहु कष्ट सहन करके निरंतर सत्संग में रहकर श्रवण कीर्तन करने से तभी नाम का सेवा रक्षा हो सकता है हरि नाम का सेवा रक्षा हो पाता है जो साधु तीव्र हरि कथा कट्टोर हरिकथा बोलकर माया पिसाची को भगा देते वे तो वास्तव साधु परम बांधव इनको दुश्मन क्यों समझते हो जो लोग वास्तविक भजन करते हैं एकमात्र वो सब संत महात्मा को सेवा करना फर्ज है एकमात्र उन लोगों का हरिभजन का थोड़ा अनुकूल कर दो ये ठीक है ये छोड़ के दूसरा कोई भी किसी किस्म का सेवा व धर्म कर्म करने जाओ ये सब तुम्हारा लिए फांसी का फंदा घोर बंधन के कारण हो जाता है क्योंकि इसमें कोई अपराकित विषय नहीं है श्रीमदभागवजी महापुराण में प्रमाण आता है विद्या तपो वित्तो बपुर कुल शतांगुन षड़ी रसत्मितरई स्मृत हता भृतमन दुर्द स्तप दान पश्विंति धाम भूयस ये विद्वा ये तप ये विद्यो ये बपु अत शरीर ये जो व्यय उमर ये सारी एक पक्का संत महात्मा के लिए साधु समाज के लिए भूषण बन जाता है बाकी जो बद्ध जीव है जो अभिमान ग्रस्त है इनके लिए तो ये सब बंधन के कारण हो जाता है सताम गुणी शरभ ही रसोत्तम इतना अभिमान में मत हो जाता है स्तब्ध हो जाता है कि गुरु वैष्णव का जो तेज और प्राकृतिक प्रभाव ये दर्शन नहीं कर पाता बड़ा दुर्भाग्य की बात है और फिर विषयाविष्ट चित्तान कृष्णावेश सुदूर अतः विषयाविष्ट चित्तों में भगवान का आवेश नहीं आता असंभव सदा सर्वदा अपराध से अर्थात दसविध नाम अपराध से सं सावधान होकर रहना चाहिए नहीं तो अधपतन अनिवार्य और एक बात ये है भक्त तो ऐसा इतना अतीब उच्च पदवी टाइटल डेजिग्नेशन अपराकृत पद प्राप्त हो होने का बाद और ऊपर से तैगी व्यस लेने का बाद तैगी बन जाने का बाद तुच्छ सामान्य हेरस के पीछे दौड़ के जाना ये कदापि उचित नहीं होता करण इसके कारण कभी क्षमा नहीं मिलेगा कभी क्षमा नहीं मिलेगा शास्त्रों का विचार है महाजन लोग गाते हैं वैष्णव संगित मन आनंदित अनुख सदा है कृष्ण परो संगो लेकिन ये कौन समझता है वैष्णव संगों में हर वक्त आनंद उछालते हैं क्योंकि हर वक्त हरी कथा हरि कीर्तन आनंद की धार गंगा बह रही Intent? हर वक्त कृष्ण परसंग होता है प्रसंग नरोत्तम ठाकुर महाशायतन में लिखे से नरोत्तम ठाकुर महाशाय काम क्रोध साधो के साधो के रे की करते पारे यदि साधु जनारेलर नरोतम ठाकुर महाशय जी ने कीर्तन में लिखे काम क्रोध साधो के रे की करीते पारे यदि है साधु जनारंग काम क्रोध साधु का क्या अनिष्ट कर सकता अगर वास्तविक साधु संघ हुआ तो चिदानंद लाभ होने के बाद स्वाभाविक रूप जड़ानंद जड़ो वस्तु में आनंद अ नहीं रहता है फीका पड़ जाता है जब चीद आनंद मिलता है तो स्वाभाविक जड़ानंदो हट जाता है लेकिन बद्ध अवस्था असत्संगों से रेहा पाना असंभव बद्ध अवस्था में असत्संगों से दूर रहना असंभव हो जाता है शास्त्रों का विचार है साधु गुरु कृपा बिना ना देखी उपाय एकमात्र साधु गुरु विष्णु का कृपा के द्वारा ही असत्संग जय हो सकता है लेकिन शरणागत जन की कोई डर नहीं है भागवत का विचार आता है विष्णु और माया भगवती जया सन्म हीतम जगत भगवती माया विष्णु माया के द्वारा तमाम दुनिया वशीभूत है मोहित है माइना मोपी मोहिनी इत्यादि विचार भी भागवत में आता है आज नहीं तो सौ साल बाद मौत बोल के एक चीज है इसका कोई प्रतिकार नहीं है अवश्य अब्दोबा अब्द सतांते मृत्युर वही प्राणी न धोबा मृत्युजत मृत्यु जब अवसंभावी हमको खींच लेंगे तब किसको शत्रु मानेंगे किसको मित्र मानेंगे किसको दोस्त मानेंगे किसको शत्रु मानेंगे कौन अपना है कौन पराई है किस वस्तु का प्रयन सामने रह जाता है जस्मिन सर्वाणी हूतानी आत्मै अभूत बीजानता तत्व को मोहः अनुपश्चित वो निषद में ये सब बातें आता है जब अपने को जगत का साथ मिला के देखने का कोशिश करो जसमिन सर्वानी भूतानी आत्मत बीजानतः जब अपना मापिक जगत का दर्शन करो दूसरे को देखो तो शोक मोह नहीं रह जाता है सारे समाधान मिल जाता है। मौत नाम का ये जो विषय है कोई भी व्यक्ति इसको धारणा में नहीं ला सकता अनुभव में उतारता नहीं है बात यदि अगर संभव होता तो वैराग्य का कोई अभाव नहीं होता दूसरे को कष्ट देने से क्लेस देने से दूसरे का नुकसान करने से तुमको भी भुगना पड़ेगा अवश्य महाराज की माताजी जी सुरुचि जी बोली थी माँ मंगलम तातो परिशुमस्ता भूंगते जनु यो पर पुरदु, दुख दस्ता बेटा दूसरे का दुष् मत देखो दूसरे को अपना कष्ट के लिए दूसरे को दाई मत करो सब जीव अपना अपना कर्म फल को भोगते हैं जो दुख तुमने पहले दिए थे किसी को शायद यही दुख तुम्हारा पास घूम के आ रहा है किसी का दोष दर्शन मत करो शिला सच्चिदानंद भक्त ठाकुर जी ने कीर्तन में लिखे हैं शमशाने शरीर ममो परिया रहीवे वे विहंग पतंग ताहे करिए शान में मेरा शरीर पड़ा रहेगा जितना सारे पंछी पतंग आके मेरा ऊपर तांडव नित्यों शुरू कर देगा मेरा सव हो शरीर को खाना शुरू कर देगा कुत्ता श्रीगा के खाना शुरू कर देगा एकमात्र महान गुरु वैष्णव छोड़कर जगत के सारे आदमी हमारा सर्वनाश करने के लिए व्यस्त रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुरु वैष्णव छोड़कर जीव का जीवात्मा का परम बांधव और कौन हो सकता है अपना अधपतन के लिए कि, किसको आप दाई करोगे अनुगत व्यक्ति दम्भ अहंकार के बसवर्ती होकर गामी हो जाते हैं लुड़क जाते हैं शिला सच्चिदान वक्त में ठाकुर जी ने बताए रजोस्तम तारी तो कुछ व्यक्तियों को लेकर जो धर्मी धार्मिक संस्था को गठन कर होता है इसमें किसी किस्म का आदर्शमय शिक्षा का प्रचार संभव नहीं होता उल्टा इसमें क्या होगा समझ का तरफ से घृणा और थुक्कर आ सकता है वास्तविक बात तो ये है दुष्पुरय जो कभी भी मिटाना संभव नहीं ऐसा दुष्परणियों ऑनल आख का मापिक काम अविद्वा के द्वारा जीव का जीवात्मा का जो चेतना है उसको अवृत करके अज्ञान भूमिका में ले आते हैं दुष्परणीय भीषण ये जो काम आपके बराबर है यही काम अविद्वा के द्वारा जीव का चेतना को आच्छादित करके अज्ञान भूमिका में ले आते हैं उसी समय ये जीवात्मा भला बूढ़ा शुद्ध बुध विचार खो बैठते हैं और काम की जलन सहन नहीं होता और आग में काम का अनल में छलंग लगाते इसका कोई भयावह परिणति नतीजा क्या होगा ये भी समझ में इनका नहीं उतारता समझता ही नहीं अनुगत्यमय सुनियंत्रित जीवन जो कितना सुंदर अमृतमय अनुगत्यमय सुनियंत्रित रेगुलेटेड जिंदगी जीवन कितना सुंदर अमृतमय वो कोई समझता नहीं बाहरी दृष्टि में अगर किसी का संसार है तो फिर भी अच्छा है लेकिन हृदय में संसार की डेरा और बाहर में साधुगिरी तैगीवेस भीषण भयंकर अमंगलप्रद गृह मेधा वृद्धि पाने से केवल मात्र माया देवी का ही सेवा संभव होगा किंतु सेवन मुख जीव जिहाय ये जो बात बोला गया ये सेवनमुख जीव के द्वारा हरिनाम हरि कथा तथा हरि कीर्तन संभव होता स्वयं स्पूर्ति होता संकीर्तन मेधा वृद्धि पाने से गौड़ी और सारस्वत श्रोवण सदन में स्थान मिलेगा कोई व्यक्ति कपटता आश्रय करके ज्यादा दिन सारस्वत श्रोवण सदन में छुप के नहीं रह सकता वो रह नहीं पाएगा संभव नहीं वो पकड़ा जाएगा इनका जो गुरु वैष्णव द्रोहिता इनके जो व्यभिचार गुप्त रूप में इतना दिन तक रहा व्य विचार पकड़ा जाएगा शिला स्वच्छिदानंद ठाकुर कहते थे शिला स्वच्चिदानंद भक्तमंद्र ठाकुर कहते थे गौरव विमुख निजो जाने जानी पौर भगवान का विमुख जो व्यक्ति है वो अपना आदमी शरीर का संबंध में अगर हो फिर भी उसको उससे नाता तोड़ दो उसका साथ संबंध नहीं रहना अब प्रश्न आता है कि गौरव विमुख कौन है कैसे समझे सब कोई का तो तिलक माला है सभी तो हरिनाम करता है सभी करता है श्रीला सच्चिदानंद भक्त ठाकुर का जी जो सिद्धांत है इसको विचार करके श्रील भोपाल जी ने दिखाया जो व्यक्ति शुद्ध गुरु वैष्णव का विरुद्ध में जाए हर वक्त छुपके से या प्रकाश रूप में शुद्ध गुरु वैष्णव का विरोधी बन जाते वही विमुख है शुद्ध गुरु वैष्णव का जो सिद्धांत है जो विचारधारा है हर वक्त बदज जीव विरुद्ध में जाता है बद्द जीव हर वक्त गुरु वैष्णव का विरुद्ध जाएगा यह स्वाभाविक चरण में एक व्यक्ति आके निवेदन किए फलाना आदमी अधप पतित हो गए प्रभुपाद हर वक्त आपका निंदा चर्चा में लगे रहते हैं क्या किया जाए शिल प्रभुपाद स्पष्ट बताया कि देखिए हम किसी को पतित नहीं मानते हैं देखते नहीं फिर ये हो सकता है कि दुरंत माया भीषम माया का जो प्रभाव है इसमें वो व्यक्ति फंस गया होगा ये हो सकता अब वर्तमान समय वही रूप ऐसा मापिक लीला कर रहे हैं लेकिन ये भी हो सकता है कि शीघ्र वो व्यक्ति सुस्त लीला आविष्कार करेगा सुस्त मतलब अर्थात उसका वैष्णवता वापस आएगा ये भी हो सकता है दया करके आप लोग दूसरे का अनुसंधान करने का चेष्टा नहीं करना केवल मात्र अपना दोष का अनुसंधान करना ही अच्छा है इससे आपका आत्मंगल की रास्ता खुल जाएगा यही मेरा विशेष उपदेश है ठाकुर जी का इच्छा के द्वारा जब हमको आचार्यों का पद मिला अर्थात आचार्यों का काम करने के लिए हमारे पर आदेश हुआ तब तो ये मेरा ड्यूटी है दूसरे का चरित्रों का संशोधन किसी ने गलती कर दिया इसका पर संशोधन ये हमारा जुमा हमारा ऊपर ये जुमा आ गया दया करके आप लोग ये सब कष्ट उठाने का कोशिश मत कीजिए एक व्यक्ति को अकृत्व सत्य कथा अकृत सत्य कथा समझाने जाए तो कितना ग्याल खून खर्चा करना पड़ता है इसके बाद भी हो सके तो ये समझे नहीं और अगर ऐसा हो जाए कि उल्टा बुजली राम उल्टा समझ गया तब तो बड़ा ही आपस का विषय है हाय एक वास्तव साधु का कितना बड़ा जुम्मेदार जुम्मा है कितना विशाल दायित्व तो है कोई समझेगा नहीं हिंसौ व्यक्ति जो गुरु वैष्णव का विरोध करता है वो विनाश प्राप्त हो जाएगा आज नहीं तो काल अपराथा का विरोध करके आज तक कोई जी नहीं पाया समूल विनाश प्रप्त हो गया केशव तो जगत विचित्र सच्चा ही ये बात सच्चा लेकिन प्रापंचिक बुद्धि जड़ बुद्धि लेकर अप्राकित वैचित्रों में दोषारोप करने कोई गया तो ये उसका बुद्धिमानी नहीं होगा वो निर्बोध है यही प्रमाणित हो जाएगा आपका अगर जल संसार में घृणा उपस्थित हुआ तो अवश्य आपके हृदय में कोई संसार के लिए वीक पॉइंट है ये समझा जाएगा नहीं तो ये जगत का आकर्षण और विकर्सन से संपूर्ण मुक्त होना ही दरकार प्रयन है यदि अगर ऐसा अनुभव हुआ कि जगत का सारे वस्तु तो अनित्य है तब तो कहना ही क्या है आकर्षण विकर्षण से छुटकारा मिल जाएगा लेकिन आश्चर्य का विषय यही है कि जड़ जगत का जो विषय है इससे छुटकारा मिलने का बाद भी अगर अपराकित नित्य जगत का विषय में कोई आकर्षण नहीं हुआ तो वो साधक निर्विशेषवादी या तो मायावादी हो जाएगा बड़ा अफसोस की बात है जड़ विषय छोड़ने का बाद अगर अपराकित विषय में आकर्षण नहीं आया तो उसका साधुगिरी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा महाराज कि शेर संसार ए छायाबाजी प्राय इत ममता बिथा दिन को संसार कैसा है छायाबाजी है छाए छाए का क्या कीमत है जड़ जगत का साथ वास्तविक रूप में संपूर्ण असोहयोग नीति अवलंबन करना जरूरी है लेकिन कोरोना माइग्रो वैष्णव अपना अपराकृत संगो उच्च संगो देकर समाज संसार का बद्ध जीवों का उद्वार करने के लिए बाहरी दृष्टि के हिसाब से बहुत सारे व्यवस्था कर करते हैं बहुत सारे जो आपका अनुकरण करने का विषय नहीं है आप करने जाओ तो मारा जाओगे एक दुर्बल जीव अपने को ही बचा नहीं सकता भले दूसरों को कैसे उद्धार कर सकता हरि कथा हरि कीर्तन करने के लिए जा रहे हो जगत का मंगल के लिए जा रहे हो जगत को उद्धार करने के लिए जा रहे हो पहले विचार करो कि तुम्हारा पास कितना संपत्ति है तुम्हारा पास है क्या जो तुम दूसरे को देने के लिए जा रहे हो कभी भी कपटता आश्रय मत करो इसमें कभी मंगल नहीं होगा ये जगत का जो स्रोत कारण चल रहा है इसमें अपना शरीर को बहा देना उचित नहीं है श्रीलक्ति सिद्धांत सरस्वती को समय ठाकुर बोलते थे to टू अरेस्ट द कारन पर भाराइड इज दिमिंगली अनप्लेजन ड्यूटी ऑफ गौरियम जगत का विचार का स्वाद अपने को मिलाओ मत टाई टू मेंटेन योर स्पेशलिटी अपना निज भजन सर्वस्व स्रोत वाणी स्रोत वाणी का सदव्यवहार प्रयन है अपराखित शब्द प्रमो अर्थात स्रोत वाणी का अगर सही इस्तेमाल नहीं हुआ अनुशील अनुशीलन नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं होगा अपना विचार वैशिष्ट के विषय में सदा सर्वदा सजाग रहना जरूरी है शिला पहुपा ये बोलते थे ये जो स्पेशलिटी ये जो वैशिष्ट इसका अर्थ क्या है महाराज शिला पहपात जी का कहना है जो अपना सेवा विषयक वैशिष्ट तथा सिद्धांत विषय का जो वैशिष्ट है ये कायम रखना जरूरी है इसको खो बैठना उचित नहीं है। यही हमारा संपत्ति है संप्रदाय का सारसद गौरी परिवार में जो विचार वैशिष्टो वैशिष्ट सिलाती सिद्धांत सरस्वती को समीठा को पहुपात गौरी गोष्टीवती स्थापन किए हैं अर्थात सरस्वती गौरी परिवार में जो विचार वैशिष्ट और सिला प्रभुपात कत्पात के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ है वो सब अवश्य संरक्षित बहुत ध्यान से ये सब संरक्षित होना चाहिए नहीं तो संप्रदाय नहीं बचेगा नहीं तो संप्रदाय संरक्षण कार्य संभव नहीं है वास्तविक एक आचार्य का कर्तव्य है ये अपना संप्रदाय का वैभव अपना संप्रदाय का वैभव मतलब वानी वैभव सिद्धांतों को एकदम सुरक्षित रखे अगर ऐसा कोई विचार किसी आचार्य का अंदर में नहीं है वो अपना प्रतिष्ठा का लिए कुछ भी कर बैठा तो महाराज वो आचार्यो नहीं है वो धोखेबाज है सिर्फ भोपात कहते थे कि भगवत आवेश जिसका अंदर में नहीं हुआ तो वो गुरु का काम नहीं कर सकता वो तो धोखेबाजी करेगा आज समय बहुत हो गया बहुत चीज कहने का इच्छा भी था लेकिन क्षमा करे आज यहां तक समाप्त रखे वांछा वाकिन पतिता पावन वैष्ण्यो नमो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे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 नीताय गौर बोल हरि बोल हरि हरिभल हरिभ नीताय गौर हरि बोल हरी बोल हरि हरि बोल